करके है। या ना करके सुनाइए यज्ञ मुगजना हरिणा अरे हरिक्षाण भूमि उद्धर तो बराह से दैत राज्य से अकस्मात हे तो ये तुम्हें युद्ध का लड़ने का झगड़े का कारण क्या था वो तो बताओ मैं बोले तुम भगवान की कथाओं को विस्तार से सुनना चाहते हो गुजी आप धन्य उसको था मैत्रहते जी एक दिन दक्ष की पुत्र की कामना है तो हमारे कोई पुत्र होना चाहिए तो संध्या के समय वो कश्यप जी के पास पहुंची कश्यप जी उस समय होमशाला में थे हवन करते गायत्री का जप करते दिखी ने जाकर के कहा भगवान मैं बड़ी दुखी कश्यप जी ने कहा तेरे को क्या कष्ट है आंख में दर्द है दुकेज तो में दर्द है क्या बात है क्या दुख है क्या कष्ट है दसो क्या कष्ट है कि जब मैं अपनी स्रोतों को सपत्नियों को पुत्रपति देखती हूं तब मुझे बड़ा दुख होता है प्रजापति नाम सपत्नी नाम समृद्धिर दही मैं साधन मैं इसी से दुखी रहती हूं अपनी जो मेरी जो सौते हैं उनकी गोद में बालक देखती हूं मैं अपनी गोद खाली देखती हूं तो मैं मुझको बहुत कष्ट कर रहा हूं दुखी होगा आप जैसा पति जिसको मिले वो तो दुखी है हमारे पिता दक्ष हैं उन्होंने तो प्रत्येक अपनी पुत्री से पूछा बेटिया तुम किसको चाहती हो किसके साथ विवाह करना चाहती हो ये हम कम वृणित कतिम वृण थी तो हमसे सबसे अलग अलग पूछा तो हम तेरे जो ग्रहण थी उन्होंने सब सबने ये बताया कि हम तो कश्यप जी के साथ विवाह करना चाहती हैं कश्यप जी के साथ तत् तो दक्षा स्वकन्याना नस, नस्वयी भावं विधित्वा आसाम मध्य त्रयोदश चिपंद वो तेरह कन्याओं ने दक्षिण में अपनी आप को दे दी थी अपनी कन्याओं से सबसे पूछा तो तेरह ऐसी निकली दक्षिणी कन्या जिन्होंने अपना ये भाव प्रकट किया कि हमको कश्यप जी के साथ पाणी तय करना चाहते हमारा विवाह कश्यप जी के साथ होगा कश्यप जी बोले कच्छा देवी ठीक है हे माननी, स्त्री तो पुरुष का अर्धान माना जाता है स्त्री के ऊपर सारे घर का भार छोड़ करके मनुष्य निश्चिंत होकर के बाहर घूमता और लोगों के लिए इंद्रियों को जीतना कठिन है वो अपनी पत्नी का आश्रय लेकर के जो दुष्ट इंद्रिया हैं उनके ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेता है गृहस्थी हे गृहेश्वरी म प्रत्युपकारीसदृशी अर तुम यावजीवृ प्रत्युपगम न कि न समर्थ हम जीवन रख तेरा उपकार करें तो भी प्रत्युपकार नहीं कर सकते तुम्हारे उपकारों का बदला नहीं चुका सकते तो भी देखो तुम्हारा मनोरज पूर्ण करेंगे प्रत्युज धैर्धारण करना चाहिए इस समय जो संध्या समय है भगवान शंकरण के सहरण करते हैं इस तरह से कश्य का ने से लोग स्वजना और आद्र तो अतिब होना प्रश्न ज्ञानी यश चरित ग्रणन की जो विवेखी हैं उनके चरित्रों को ग्रहण करते हैं वर्णन करते हैं ध्यान करते हैं और भावहीन जिन भगवान के शंकर के चरित्रों की अच्छी बात वो भगवान शंकर इस समय विचरण करते धैर्य धारण कर ऐसा कहने पर भी और उसने कश्यप जी के वस्त्र को ग्रहण कर लिया पकड़ लिया कश्यप जी ने उसका आग्रह देखकर और उसकी इच्छा को पूर्ण किया पर स्नान करके प्राणायाम करके फिर गायत्री का जप करने लगी आप दिखी अपने इस कर्म से लज्जित होकर के फिर अपने पति से बोलिए ब्रह्म भगवान शंकर का मैंने अपराध किया है मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है भगवान शंकर मेरे गर्व को नष्ट न कर करते धतदंड शिवाय भगवान शंकर को मैं प्रणाम करती सदैव न प्रसिद्ध और जब ये बात कही तो बोले कष्ट जी ये देख, तेरा चित्ता शुक्र था यानी हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है तो तेरे गर्भ में दो पुत्र होंगे पर ये दुष्ट स्वभाव सब सुख देने वाले होंगे निर्भरा प्राणियों को दुख देंगे और भगवान विश्वेश्वर के हाथों से उनका भक्त होगा और तुम्हारा जो पौत्र होगा वो अच्छे स्वभाव का होगा भगवान का भक्त होगा जीती तो ये बात सुनकर बड़ी पसंद है कि मेरे पुत्र का भक्त भगवान के हाथ से होगा और मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा ये सुनकर के जिती बड़ी पसंद होगी कश्यप बोले कि तेरा जो पौत्र होगा वो साधु स्वभाव का अलंपट सुस्त स्वभाव हो वहां करो जग का शोक हड़ता भविष्य भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करे ये ही सुनकर होकर के दिखी बनी प्रसन्न मैं देखें विद्युत जी दिखी जो है भगवान कश्यप भगवान के वीर को उसने सौ वर्ष तक धारण किया तो उसके तेज से देवताओं के तेज ठीके पड़ गए दिखी के गर्भ में जो बच्चे थे उनका वो अद्भुत तेज था जिससे ग्रहों के तेज पीके पड़ गए थे दे। देवता को ब्रह्मा जी भी शरण गए प्रार्थना की हमारा हमारी रक्षा कर देखो हम लोग सब निस्तेज हो रहे हैं इसका कारण क्या है ब्रह्मा जी बोले अरे तुमको पता नहीं है एकदम काशपम तेज हो जिते गर्भ गर्भ जिसो अंधिपुर कश्यप जी का जो तेज है द्विती के कर्म है उससे ये तुम, तुम लोग निस्तेज हो रहे हो ता तो असमर्थ और मैत्र बुले ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा है देवताओं तुम्हारे जो पूर्वज हैं समकालिक वो तो एक बार घूमते हुए वैकुंठ में पहुंच गए का उन लोगों ने दर्शन किया साथ है जहां मति लक्ष्मी ध्यान रास करती उनकी हे देवा यती ताम मनुजाति प्राप्य प्राप्त संतो की हरे आराधन न क्वंती हे भगवान मारा जो मनुष्य जाति को प्राप्त करकेगी जो भगवान की आराधना नहीं करते वो मानव भगवान की माया से मोड़ते वो योग माया के द्वारा योग माया के बल से संखादिक महर्षि वैकुंठ में पहुंचे और वैकुंठ का दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए छह डौरियों को बात कर गए सप्तवें ग्रह सातवें दरवाजे पर पहुंचे तो रामा जय विजय को देखा आप में बड़ी बड़ी गदाएं लिए हुए तो और दोनों वो दरवाजे पर खड़े थे शिव पर नानों में सुंदर पहने हुए थे बनमाला एक तो रक्त रत, रक्त रक्त लाल लाल उनके नेत्र से बनमाला पहने हुए थे एक का नाम जय था दूसरे का नाम विजय था जब बिना पूछे हुए उस दरवाजे में वो घुसने लगे तो उन्होंने बैंक लेकर के रोक दिया हो तुम लोग कौन हो कहा जाते हो लोग हरे बाल कालाभ्यान निषि जवाना तुम्हारा उचित जब उन्होंने निषेध कर दिया नहीं जाने दिया तो उन कनका कुमार सिंह को थोड़ा तो करोगे हरे तुम कौन हो अरे हमने इंद्रियों को के पर जय प्राप्त किया है मन के उन विजय प्राप्त किया है फिर जय विजय हमको क्या रोक रहे हैं हमको थोड़ा तो लोग अरे तुम यहां वैकुंठ में रहने वालों के लिए तुम्हें विषम स्वभाव तुम्हारा कहां से आए किसी को जाने को देते हो किसी को रोक देते हो यहां वैकुंठ में क्या कोई ऐसा भी आ सकता है कि भगवान का भक्त हो यहां तो जो आएगा भगवान का भक्त होगा वही यहां आ सकता है तुम हम लोगों को क्यों इसलिए कहा अतः वस्तु ना हो तुम यहां रहने दियो कि नहीं जिस लोक में काम को लोग आदित रहते हैं यथ संगीत लोकम गृतम वहां चलेगा वापस अनिवारणम ब्रह्म पापम स्विशाह हो गया को के तो भगवान उनके चरणों में गिर गए हे मुनुश्वरा भगवत भी अनिच्तोद् उचित दंड कृपा है नाराज आपने हमको जो साथ दिया है वो उचित ही है पर आप एक कृपा करो ये हमारी स्मृति का नाश करने वाला हमको स्मरण बना रहा है कि हमको इस अपराध में हमको ये दंड मिला है हम जिस योग में जाए हम हमको स्मरण बना रहे कृथापराग याद का अब भगवान को जब पता चला कि हमारे पास पार्षदों से कोई अपराध हो गया है ऋषियों तो को रोक दिया है तो भगवान स्वयं वहां जो है सदैव भगवान लक्ष्मी सब तत्व तत्काल से सैया से उठ करके लक्ष्मी जी के साथ दौड़ करके वहां खड़ा भी नहीं पहने जल्दी। भगवान के पार्षद कोई छत्र लेकर आ रहा था कोई तो चमर लेके आ रहा था कोई तो उनकी खड़ांग लेकर दौड़ रहा था आ, ऐसे भगवान जब वहां आए और जब संकापित महर्षि ने भगवान का दर्शन किया तो कैसे थे कौशे काम की बनना रहा खत्म रेशमी वस्त्र पीतांबर धारण किए हुए थे बनमाला धारण किए हुए थे एक हाथ गरुड़ के कंधे पर रखा दूसरे हाथ में कमल लेकर के घुमाते थे भगवान सिर पर मुकुट का में कुंडल थे और अहमेर सर्व सौंदर्य निधि एक लक्षण्य अहकार दूरीकरण हरे स्वरूप भगवान के दिव्य रूप को देखा सनकाजक महर्षियों ने आज भगवान का दर्शन तो किया नहीं था ब्रह्मा जी से केवल सुनते रहते थे भगवान के स्वरूप का वर्ण भगवान का कैसा रूप है क्या लक्ष्मी जी के अहंकार को दूर करने वाला लक्ष्मी जी जब दर्पण में अपना मुख देखती ना तो उनको अपना मुख देख करके बड़ा अहंकारगर कर हो जाता करे हमारे समान सौंदर्य किसका तो उनको ये अभिमान होता था कि हम बड़ी सुंदरी हैं उनको अभिमान हो जाता और जब वो भगवान की ओर देखती थी तो भगवान का सौंदर्य देख करके वो अहंकार उनका दूर हो जाता अरे इनके सामने कुछ नहीं तो भगवान का दिव्य रूप कैसा है कि लक्ष्मी के अहंकार को दूर करने वाला लक्ष्म अहंकार अहंकार दूरी बड़े स्वरूपम नयो मन नमश्चक्र ऋषियों ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई जो तुलसी थी उसकी गंध या उनकी नाशकाम के द्वारा पहुंची और तो उनका मन जो है ब्रह्मानंद सेविनाम की मुनिनाम चित्ते हर्षम तनु रोमांचन जगह वो ब्रह्मानंद का अनुभव करने वाला मन ही उस गंध को सुन करके और उसमें तल्ली हो गया उनके शरीर में रोमांच हो गया चंद्रादेव महाराज जी बोले महाराज अब तक तो अपने पिताजी से हमने सुनाई था आपके स्वरूप का वर्णन अब तो हमने अपने नेताओं को सफल कर लिया कि आपका स्वरूप हमने देख लिया मोहराज आज तक हम ये नहीं जानते थे जो दुख नाम की क्या चीज और अब हम इससे नगरी बची है क्यों आपका स्वरूप हमने देख लिया मोहराज आज तक हम ये नहीं जानते थे दुख नाम की क्या चीज और अब हम इससे नगरी बचिए क्यों कि हमने आपके पार्षदों को साथ लिया भगवान दोगे आप लोग दुखी हो ये जो साफ हुआ है हमारी इच्छा से ही हुआ बिना अन कल्याण की प्रेरणा से तो कुछ होता नहीं ऐसी कथा आप है ना गए कि एक बार इसी तरह से इन लोगों ने लक्ष्मी जी आ रहे हैं कि लक्ष्मी जी गो भगवान शनि कर रहे हैं आप नहीं जा सकती लक्ष्मी जी खड़ी रहे है। जब लक्ष्मी जी पहुंची प्रतीक्षा करके बहुत देर तक खड़ी रही जब उन्होंने आदेश दिया तब भीतर गई लक्ष्मी जी बोले महाराज तब तो भगवानों को भी नहीं आने देते ये तो बहुत पुराने नौकर हो गए हैं बड़े ईट हैं उनको निकाल देना चाहिए भगवान ने कहा तुम्हारे कहने से हम निकाल देंगे तो सब लोगों कहेंगे देखो लक्ष्मी जी के कहने से पुराने इतने इतने पुराने जो पार्षद थे उनको निकाल दिए तो देखो समय आने दो फिर तो इसकी इनकी खबर नहीं तो आज भगवान ने हम की तो जब शंका महर्षि को रोका तो सिंह उनके द्वारा उन्होंने साथ दिया बोलो ये जो जो कुछ हुआ है वो उसमें हमारी इच्छा है हमारी इच्छा से साथ हुआ है तो वो दोनों पार्षद जो हैं वहां से उनका वतन हुआ और वो कहते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे रूम दिपी के गर्भ में आए हुए इसी के कारण ये तुम्हारा तुम देवता तुम्हारा तेज नष्ट देवताओं को आश्वासन दिया ब्रह्मा जी ने जाओ क्षेम विधास सतसंग भगवान प्रदिशा वो भगवान हमारा कल्याण करें देवताओं जब वहां से चले गए जब वो द्वितीय के गर्भ से प्रकट होने लगे और तो बड़ा भयंकर तीव्र तीक्षण वायु चलने लगा आकाश में मेघ आ गए बिजलियां चमकने लगी सूर्यादतों के का तेज नष्ट हो गया उस समय कोऊ करके चिल्लाने लगे उच्चिंग मुखल रोदनम चाहती ऊपर को रुख करके रोदन करने लगे शांति को प्राप्त करने के लिए एकांत में बैठे हैं अब जगना झगरना हमने छोड़ दिया है और तुमको युद्ध में प्रसन्न करने वाले भगवान से अतिरिक्त और कौन हो सकता है आप जाओ देखो भगवान विष्णु शुक्राकार धारण करके रसातल से पृथ्वी को ला रहे हैं बस भगवान तुम चले जाओ तुम्हारी मित्र की इच्छा पूर्ण हो जाए वो हाथ में जरा लेकर के और वहीं ऊंच गया भगवान बड़ा हम दृष्टा बड़ा भगवान को देकर के बड़ा हादसा और एक उस ना समझ ये पृथ्वी ब्रह्मा है हम लोगों के लिए अर्पित की है इमाम मुंच मुंच इसको छोड़ दे भगवान ने इसकी एक बात नहीं सुनी डार्डों पृथ्वी पृवी को ऊपर आए आकर के पृथ्वी को स्थापित करके आधार शक्ति के द्वारा और फिर उससे बोले रे रईट वयम बंद हो चार हम बंद रहने, रहने वाले हैं पर तुम जैसे ग्राम सम्मान तुम जैसे पुत्रों को मारने के लिए हम चुके हे ताप मृत पाठ यह मृत्य तरफन दी जाना चाहिए तू अपनी मौत के पासों में पूरा बधा हुआ है अब जो तू कहता है उस उन बातों को मुझे ध्यान नहीं देते वे अब हम एक सामने हैं। तब जो तुझे करना उसको कहते हैं कि भगवान इस प्रकार से कहा उपवास किया उसका तो हरण्यप क्रोध में डर करके अपना एक गदा हाथ में लेकर के भगवान पर प्रहार किया भगवान ने उसकी जो गदा थी उसको टेढ़े होकर के उसके प्रहार को तो निष्फर कर दिया उसने हाथ में फिर गदा लेकर के घुमाने लगा इसके हरिप्रद्धासन गदया तस्ते दक्षिणा गिणा स्नान में हुई जगह एक गदा भगवान ने उसकी दाई होने मारा तब तो तक गदा उसके लगी नहीं अपनी गदा पर ही उसने भगवान की गदा को होती है आपस में गदा रोने तो लगा ब्रह्मा जी ने कहा महाराज ज्यादा देर तक इससे मत खेड़ और सायंकाल होने वाला है इसका और कल पर जाएगा राक्षस का ये समय अर्जित नक्षत्र है थोड़ी देर और है इसलिए देवताओं के कल्याण के लिए कई नम इसको माफ डालना चाहिए जी के बच्चनों को सुनकर के भगवान ने ब्रह्मा जी की देखा और आगे सामने ही जो खड़ा है कस्टूर है उसमें एक गदा भगवान ने कुमारी कला देखते ही न स्वगया आपका भगवान जय जी ने अपनी गदा पर भगवान की गदा को ले लिया भगवान के हाथ से वो गई की सूख दी एक बढ़िया आपकार हो गया भगवान ने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया जब सुदर्शन चक्र भगवान के हाथ में देखा तब तो, तो उसने क्रोध में आकर के एक गदा का तक तो प्रहार किया भगवान भगवान काम गदाम वाम पादे नक्षत्र पश्य तप बाएं पैर से उस गदा को उसको तो ठीक तो दिया भगवान तो ने भगवान ने कहा अरे तेरी अपनी गदा को हाथ में कर ले पर उसने उस गदा को नहीं लिया। दियापौर से नष्टे दैत्यो हरिणाम दियमाना गदा नहीं भगवान ने हाथ गदा करके दिया ले अपनी गदा को ले पर उसने नहीं दिया खास में ने लिया त्रिश् को फेंका भगवान के ऊपर भगवान ने सदा संचक से उसको पाठ किया अनेक प्रकार की माया की रचना की सुदर्शन चक्र से भगवान ने संपूर्ण की माया को नष्ट कर दिया भगवान ने जब के मारने का संकल्प किया तब उसकी माता जो दीती थी उसका हृदय पाप कांपने लगा उसके स्तनों से रुद्र रहने लगा दैक्ति की सारी माया नष्ट हो गई और, और कुछ भी तो खुशियात है कि भगवान को मुक्का मारने लगा भगवान ने भी एक उसकी ऐसी संपत्ति पर मारा करण मंगली जटानों एक गणपति के भगवान ने मुस्का मारा तो उससे तो उसको चक्कर आ है और उसके लेक बाहार पर निकल गए और शेर हाथ और पैर फैला करके रैत्य होमों को पृथ्वी तो पर गिर गया बोलिए श्री कृष्ण नगर ब्रह्मा देव देवता कहने लगे इसकी उस मृत्यु को देखकर कहा इमाम मृत्यु को लगे अरे ऐसी मृत्यु तो इसको प्राप्त होगी और भाग्यम देखो इसका भाग्य भगवान दाग़े। के हाथों से मिलती हुई और भगवान का दर्शन करते करते किस तरह से ये चीज दान करके यहां तो तक हमने उनकी कृपा कर अरे पहले आठ के तक ये प्रसन्न जाता है बोलिए श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जाऊना <laughs> पायो